उस प्रसंग में केवल इतना ही लिखा है कि दक्षिण का राजा जो श्री राम था दक्षिण के राजा श्री राम आजाद दक्षिण के लिखे थे, थे तो उत्तर के ही लेकिन उस समय दक्षिण में तो इसलिए स्वामी जी ने दक्षिण में लिख दिया है। थे तो उत्तर भारत के ही लेकिन स्वामी ने लिखा है कि दक्षिण में जो राजा राम हुआ है या हो सकता है कि अयोध्या राम राम गोरे कोई दूसरे राम हुए हो और उन्होंने वो वही दक्षिण के ही रहने वाले होकर उन्होंने वहां शिवलिंग स्थापना की तो स्वामी ने उत्तर दिया है कि वहां पर केवल इतना ही कहा है पर उसके उत्तर से लगता है कि दक्षिण के राजा जो राम हुए हैं वो कोई अयोध्या पति से भिन्न हो कोई ऐसा नहीं है वही हुए क्योंकि आगे लिखा है कि जब रावण को मार करके और पुष्पक बीमार में बैठ करके राम सीता लक्ष्मण और हनुमान जी वगैरह सब वापस जब लौट रहे थे तो वो स्थान देख करके राम सीता से कहते हैं देखो यहीं पर मैंने ये इसकी स्थापना की थी जो सर्वत्र विनू परमेश्वर है उसकी हम उपासना करते थे और देख लंका का जो राजा रावण था उसको मार करके हम तुझे यहाँ पर ले आए इस तरह के स्वामी ने भाव भाव पर व्यक्त दूसरा स्थल है उपदेश मंजिरी का जिस दसवें उपदेश को हम पढ़ रहे हैं उसी दसवे उपदेश में स्वामी जी ने राम को स्मरण किया है देखिए प्रश्न संख्या चौहत्तर कहते हैं कि इस मिलापों को इसके अनंतर भरत कुल में अनेक राजा होते रहे, इसी कारण उस तो समय से आर्यावर कलाम भारत वर्ष भी हो गया तदनंतर राजा रघु हुआ वह भी बड़ा महात्मा था राम राजा से रघु राजा बड़ा था रघु पीछे राजा राम हुए यानी रघु के बाद महाराज रामचंद जी हुए इनका रावण से युद्ध हुआ इनका इतिहास रामायण में वर्णन किया गया है यानी रामायण में इनका विस्तृत इतिहास मिलता है विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण में और आजकल तो बहुत सारे रामायण हो गए तमिल रामायण अलग है फिर इंडोनेशिया में भी राम की कथा कही जाती है लंका में श्री राम की कथा चलती है और क्या कह रहे हैं रावण की चलती है। रावण की कथा तो कहीं ना कहीं तो चलती है जब तो राम की कथा होगी तो रावण की कथा तो चलेगी राम रावण में ना राम की कथा चली नहीं सकते तो इसी तरह तमिलनाडु में भी अलग रामा चलती है तो कई भाषाओं में राम के संबंध में या राम के परिवार के संबंध में लोगों ने मुझे ऐसा लगता है कि वाल्मीकि रामायण को आश्रय बना करके उन लोगों ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की है वाल्मीकि रामायण तो मूल ही है उसी को आश्रय बना करके फिर लोगों ने अपने अपने ढंग से कुछ कल्पनाएं भी बहुत सारी की है जहां पर जैसा दिखाना चाहिए या जिस समय सीता के मन में राम में उन्होंने जैसा भाव आया होगा उस तरह के भाव को व्यक्त करके अपनी भाषा में उन्होंने रामायण की रचना की और विभिन्न विभिन्न प्रकार से आज रामायण आता में और देश में नहीं विदेशों में भी रामायण की चर्चा हुआ करती है जहां जहां भी अपनी वैदिक संस्कृति है इंडोनेशिया में तो बताते हैं कि राम की कथाएं चलती है तो हालांकि यद्यपि उन लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया लेकिन फिर भी उनके मन में राम बसे हुए तो ऐसा क्या था कि लाखों वर्ष व्यतीत होने के बाद भी हम राम को विस्मृत नहीं कर पाए लाखों वर्ष निकल जाने के बाद भी राम हमारे मानस पटल से विस्मृत नहीं होते कोई ना कोई विशेषता तो होनी चाहिए समान आदमी के ना तो जन्म और न मृत्यु इन दोनों की कहानी का पता ही नही लगता है तो कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं कि जिनकी गाथाएं उनके गुणों के आधार पर युगों युगों तक गाई जाती है तो राम के समय में भी कुछ गुण ऐसे थे कि जिन्हें हमारे आर्य लोग कहें, या हिंदू लोग कहें, उन्हें इतना अधिक बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर देते हैं कि उनको अवतार तक घोषित कर देते हैं। यानी ईश्वर जैसा मान देते हैं कि जैसे ईश्वर शक्तिशाली न्यायकारी और छत्रियों का छत्रियों का स्वामी और अफसरों का प्रहारक तो ये गुण में ईश्वर भी क्या करता है पर अपनी छोड़ता है और, और दंड रूप में उनको विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं लेकिन ईश्वर उन्हें कष्ट देता है तो ऐसे ही रामचंद्र जी के समय में बहुत सारे गुणों को हम वाल्मीकि रामायण पढ़ जान सकते हैं जैसे के लिए जब तो ये बात निश्चित हो गई थी कि राम ही को ही राज तिलक होगा और तुकी वो सबसे बड़े भी थे भाइयों में सबसे बड़े थे और ये भी उतना ही सच है कि दशरथ को यद्यपि चारों पुत्र तो प्रिय थे लेकिन उनमें भी राम सबसे अधिक प्रिय थे राम सबसे अधिक प्रिय थे राम के गुणों और राम सबसे बड़े हो रेखा थे तो जब यह निश्चित हो गया कि अमुक दिन राम का राज किलक होना है तो अयोध्यावासी भी राम के लिए समर्पित थे राम को बहुत चाहते थे क्योंकि राम में बहुत सारे गुण इस तरह के थे कि जिसे अयोध्यावासी, जिसने अयोध्या को मुग्ध कर दिया था आदमी किसी पर मोहित हो जाता है तो किसका काम मोहित हो जाता है उसके गुणों पर एक तो आंतरिक सौंदर्य होता है तो दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन उसके व्यवहार में हम उस सौंदर्य का पता लगा लेते हैं और हम उसके प्रति समर्पित होते हैं तो उसको विश्वास करते हैं तो अयोध्या की जनता भी ये चाहती थी कि राम को ही राजतलक हो क्योंकि वे ही हमारे प्रिय हैं, वे ही अपने राज की सुरक्षा करने में समर्थ हैं, इसलिए राम को ही राजतलक का अधिकार जो दशरथ ने अपने दरबारियों के सामने अपने जो सभा के सामने जो प्रकट किया है निश्चित ही राजा दशरथ का निर्णय बहुत तो विवेक पूर्वक है और अब आप देखिए जब राम को तो राज की योजना बनाएगी तो सामान्य व्यक्ति तो जिस दिन, दिन ये विचार के मुख से या दरवाजे के मुख से सुना होगा राम ने कि कल तुझे राज होने वाला है तू कल राजा बनेगा राज सिंहासन तुझे प्राप्त होगा तरह तरह के घरों से स्नान करवाया जाएगा सब लोग तेरी जय जय करेंगे तू तेरा सिंहासन होगा तू चमक रहा होगा शत्रु लोग तुझे देख के से जाएंगे लोग तुझे देखकर के प्रसन्न होंगे। ऐसी कई तरह की बातें जो है वो आती है सशक्त और पवित्र मन के अंदर ऐसी क्षुद्र बातों का स्थान नहीं होता है जो दुर्बल मन होते हैं वो लोग इस तरह की बातें सोचते हैं अगर उनको अनायास कहीं शासक का स्थान प्राप्त है तो अयोध्या सजाएगी और खूब माताएं बहनें बालक बूढ़े सब अपना आमो कर्मो मस्त थे नाचना गाना और खुशी में जैसे दिवाली से पहले छोटे बच्चे क्या करते हैं या होली से पहले छोटे बच्चों को जितनी खुशी होती है हर त्योहार पर जितनी खुशी छोटे बच्चों को होती है उतने बड़े बच्चों को नहीं होती है क्योंकि बड़े बच्चे तो बड़े बन गए मोलदाड़ी आगे अलाई है तो बच्चे की उम्र में बच्चे होते हैं कई बार मोलदाड़ी आ जाती है <laughs> तो उन बच्चों को तो कोई बड़ी खुशी नहीं होती लेकिन छोटे बच्चों में जरूर खुशी होती है तो ऐसे ही आप राम के जीवन में ये अनुमान लगा सकते हैं कि उनको भी प्रसन्नता हुई होगी आप प्रसन्नता तो हुई होगी लेकिन उनकी प्रसन्नता उनके आंतरिक नियंत्रण में रहती थी तो जब केकई को पता लगा कि ये बात तो बड़ी गड़बड़ हो गई कि राज राख राम को होगा और केकई केकई ने भी प्रकार दिया और जो के मंथरा में वो बड़ी उम्र की थी और वो नहीं चाहती थी कि राम राजा बने राम के साथ में कुछ इस तरह कुछ का कुछ होगा आपस में वो नहीं चाहती थी तो अब उसने सोचा की कि किस तरह से राम को रास्तल होने से बचाया जाए तो एक ही मोहरा था कैसे को भड़का दो हालांकि केसई के पास जब मंत्रा गई तो जब ये कहा कि तुझे कोई नहीं पूछने वाला तेरा भरत ननिहाल में है शत्रुघ्न ननिहाल में है और भरत ननिहाल कहा था बन्नू बन्नू ननिहाल क्या होता है नहीं कौन नानी हैं मत अब है पाकिस्तान, में वो गया। अब वो पाकिस्तान में। अब उसका नाम बदल गया लेकिन वो पहले भारत का ही है भारत। तो जब दोनों भाई नहीं थे तो फिर मंथरा ने केवे को और बहकाया की तू दासी की तरह जीवन बतीत करेगी तेरा कोई मोल नहीं होगा इसलिए तो कह तो पहले तो के -के सोचा कि ये जो ये जो दासी है भक्ति रहती है अरे इतना बड़ा एक इतना बड़ा एक एक कार्यक्रम इतना उत्सव हो रहा है जिसे सारे प्रसन्न हैं सबके मुख पर प्रसन्नता छाई हुई है सब बहुत अच्छे मन से रात किला को चाह रहे हैं और ये ऐसे शुभ अवसर पर ऐसे अशुभ अवसर ऐसी बातें करती तो पहले तो उसको भड़का मतलब उसको दबाया उसको कहा कि तू ऐसी बात मत कर मेरा राम मुझे भी बहुत ज्यादा प्रिय है चाहे वो कौशल्या का राम है पर मुझे भी बहुत ज्यादा प्रिय जितना प्रिय मुझे भड़कता है उतना ही प्रिय मुझे राम है और उसने जैसा कि बताते हैं कि अपना हार इनाम में दिया पुरस्कार मिले तो, तो मंत्रण सोचा कि ये तो कुछ बनी नहीं बात तो उसके पीछे पड़ी रही पड़ी रही पड़ी रही और जब एक आदमी को तो बार बार, बार एक ही बात कही जाती है कि उसका मन उसी तरह से काम करने लग जाता है तो फिर अब क्या था उसको अवसर मिल गया और उसने अपने जो आभूषण पहन रखे थे और जो, वो जो एक ठीक रूप में थी वो सब आभूषण वूषण फेंक दिए और सब बाल बूल खोल खाल करके और वो को भवन में जाकर के लेट गई पहले को भवन हुआ करता था वो का मतलब क्रोध जब किसी को गुस्सा आए क्रोध आए तो भवन में जाकर के विश्राम वो लेट गई वहां पर और, और दशरथ ने विचार किया किसी सूचना दी कि महाराज वो कैके तो को भवन में है और आप यहाँ ये उत्सव के आमोद प्रमोद में मस्त हैं की राम को राशि होगा उसकी बात में तो सुनूगा की वो क्या कह तो दशरथ ने सोचा कि एक सामान्य बात होगी तो मना लेंगे तीन तीन रानियां थी तीनों को मनाना है ये के लिए पे से निपटा ले आदमी तो जब गए तो देखा तो वो तो दीक्षिप्त अवस्था में पड़ी थी और सांप मर रही जैसे जैसे नागिन सांप ले है में आदमी का साथ भी बैठा हो जाता है पूछा पूछा क्या बात है कह रहा बना तो रखा? पहले तो बोलीगी एक दो बार फिर पूछा कि तू बता तो, तो कहीं ना कह कि अगर तुम मुझे बचन दो कि जो मैं कहूंगी उसका आप पालन करेंगे तब तो मैं बताऊंगी तो मेरे बताने का लाभ क्या है बाकी जो दूसरे लोग थे उनको भी लगा कि ये अजब और अजीब घटना हो रही है क्योंकि सब प्रसन्न है पर ये इस तरह की विकसित अवस्था बनाकर के यहाँ पर को भवन में है जरूर कोई ना कोई बड़ी घटना घटने गट, वाली है ये अनुमान लगा लिया था तो पूछा बहुत तो फिर बताया कि जब वो एक बार आपका असरों के साथ युद्ध हुआ था और आप उस समय अश्रु से घिर गए थे और राक्षस आपके प्राण खाण करना चाहते थे उस समय मैंने आपकी जान बचाई कि आपके प्राण रक्षा की थी तो उस समय आपने प्रसन्न होकर के ये कहा था कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं और तू दो वरदान मांग ले यानी मैं दो कोई तेरी दो इच्छा है मैं पूरा कर सकता हूँ तो मैंने कहा था कि अभी तो नहीं मांगूंगा मांगूंगी अभी तो समय नहीं आया है जब समय आएगा तब मांगूंगी तो आपको समय आ गया तो पहले तो दस घबरा क्या मांग रही है तो प्रश्न तो सुनना ही था तो कहा कि बता क्या चाहती तो उसने कहात्रिय हो रघुकुल रीत सदा चले आई प्राण जाए पर बचन प्राण जाए पर बचन नहीं जाना चाहते और वो तुम अपने सत्य धर्म का पालन करोगे मैं समझती हूँ तो कहा कि बताओ तुम क्या है तुम्हारी दो इच्छा है जिन्हें तुम मुझसे पूरा करवाना चाहती तो पहली इच्छा तो मेरी यह है कि भरत को राष्ट्रिलक होना चाहिए यानी जो गति जो राज राम के लिए तुमने स्थापित करी है और तुम रास करने वाले हो वो रासन वो राजक मेरे भरत का होना चाहिए तो दूसरा दूसरा यह है कि राम को चौदह वर्ष का वनवास मैं मांगती हूँ तो राजा दशरथ तो मूर्ति से होगी तो राजा दशरथ तो राम से बहुत अधिक मोह था और होता बताइए प्राय करके जो जो बालक राम जो बालक पिता की आजा को पालन करता हो शिष्ट हो बहुत सारी चीजें ऐसी हो कि जिसे कारण से पिता उसे बहुत आदर और प्रेम देता हो तो स्वाभाविक है कि पिता का बच्चे के साथ प्रेम को ही आता तो राजा दशर को सुनकर कि जिनको पूरा करना ही मुश्किल और बस वो कुछ नहीं। और वो भी अर्धिक्षिप्त से हो गए तो राम को ये बात पता लगी कि पिताजी वहां को भवन में गए हुए हैं और वहां किस तरह की स्थिति है और पिताजी तो तो दुखी है परेशान है क्या है जाकर के देखो तो तो राम बाहर जाकर जो दृश्य उन्होंने देखा तो देखा तो वहां पर तो विभिन्न वातावरण बना हुआ है शोक दुख और बड़ा क्लेश है तो काफी कि पिताजी आप मुझे बताइए आप किस तरह से शोकग्रस्त क्यों है क्योंकि विद्वान लोग कभी शोक के बस में नहीं हुआ करते हैं विद्वान लोग तो दुख से पार होते हैं और आप शोक के बस में हुआ है इसका मतलब दूर कोई बड़ी बात होगी तो पहले बात तो वो कहेगी, ही अब कहे तो कैसे किस तरह से कहे हिम्मत ही नहीं पड़े तो वो तो कह नहीं सके पुत्र मोहम्मद ने इतने व्याकुल थे कि वो तो कह नहीं सके और ये हम भी अपने ऊपर घटा सकते हैं कि अगर अगर हमारा किसी शिष्य बहुत प्रेम एक सन्यासी से नाम नहीं होगा <laughs> तो जब उनका शिष्य गुरकुल छोड़ के जाने लगा तो तो जैसे दशरथ जी जब राम को रथ राम को रथ पर बैठाकर कर थे, राम सीता लक्ष्मण को सुमंत जब रथ आंक रहा था तो पीछे जैसे दशरथ हा हाहा हा, हा करते हुए हाय राम हाय राम के कुछ पीछे दौड़ रहे थे ऐसे वो भी दौड़ रहे थे हाय मेरा शिष्य हाय मेरा मैं नाम भी नहीं बताऊंगा की शिष्य का नाम क्या था तो कई बार ऐसा हो जाता है की शिष्य के प्रति गुरु का मोह हो जाता है पर वो मोह तो मोह है वो गलत है तो फिर केकई के ने कहा कि मैं ही बताती हूँ ये तो बताएंगे नहीं, नहीं ये तो मोह पर मैं बताती हूँ बताओ तो उसने केकई के ने फिर सारी घटना बताई कि युद्ध के समय में इन्होंने मुझे कहा था और मैंने इनकी जान बताई थी और फिर उन्होंने स्वयं कहा था कि दो इच्छाएं आप अगर कोई अंदर रखती है तो आप मुझसे पूरा करवा सकती है तो क्या इच्छा थी तो कहा एक तो राम को चौदह वर्ष का वनवास और दूसरा है कि वर्तुरात कर तो राम के बारे में जैसा कि लिखा है वाल्मीकि रामायण में राम ने इस शोक पूर्ण समाचार को सुनकर यानी इस अप्रिय समाचार को सुनकर के भी उनके चेहरे पर उनके मुख पर कोई उदासी या कोई क्रोध या कोई ईर्षा का भाव दिखाई नहीं दिया तो रास तिलक घोषणा सुनी तब भी वो एक जैसे थे और जब वनवास की सूचना उनको दी गई तब भी वो एक जैसे थे तो ये जो दो घटनाएं हैं इससे हमें पता लगता है कि राम यद्यपि क्षत्रिय थे इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन फिर भी वो विपरीत और अनुकूल परिस्थितियों पर आंतरिक संतुलन बनाने में अपने मन के प्रति काफी मजबूत भी थे तो, ए, ए, तो ये घटना दूसरी उनकी मर्यादा क्या थी कि जब राम लक्ष्मण और भरत पंचवटी में रहने लगे तो भरत ने ये विचार किया कि वहां से लाना चाहिए राम को और हालांकि भरत जब ननिहाल से वापस लगते तो केके -के तो खूब खरी खोटी सुनाई वो एक लंबी लंबी कथा है वो एक दो मिनट तो पूरी होगी तो और वो सब सुना सुना करके और फिर सोचा की राम ही यहाँ के शासक बनने चाहिए क्योंकि प्रजा राम को यदि चाहती है तो उन्होंने विचार किया कि हमें राम को लेने के लिए चलना चाहिए तो तीनों रानिया भरत और कुछ थो थोड़ी सी सेना अचानक कोई आपत्ति खड़ी हो जाए और ऋषि मुनि क्योंकि हो सकता है कि मेरे से कहा नहीं माने तो ऋषि मुनियो को ऋषि मुनियों की तो मानेंगे ऋषि मुनि का तो आदर करता है राम हो सकता है उनके कहने से वापस आ जाए तो ये एक लंबी चौड़ी एक भीड़ को एक सेना को लेकर के वो जब राम को लेने के जा रहे थे तो लक्ष्मण जी थोड़े सक्रिय थे और जल्दी गुस्से में आ जाते थे उनको तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था राम शांत स्वभाव के और वो तेजी से उत्तेजित हो जाते तो देखा कि कुछ आवाज आ रही है घोड़ों की हाथियों की कुछ सोर भी सुनाई दे रहा है तो राम ने कहा कि लक्ष्मण देखना थोड़ा पेड़ में चढ़ती कि ये किसका है सो ये क्या आपत्ति खड़ी हो गई है थोड़ा देखो ऊपर चढ़ के अब बड़ा भाई नीचे बैठा है तो छोटे बैठे का कर दे ऊपर देखिए क्या हो गई देखा तो तो दूर पहले तो कुछ देर तक तो उनको दिखाई नहीं दिया होगा क्योंकि सेना दूर थी भरत भी दूर था तो थोड़े थोड़े पास आए तो पता लगा कि भरत जो है वो अपनी सेना लेकर के आ रहा है और बस भरत की सेना और भरत को देख करके तो उनके गुस्से का कोई पारावास नहीं रहा और कहा कि राम अब देखो मुझे यहाँ भी शांति से नहीं जीने दे रहा है हम लोगों यहाँ भी सेना लेकर चढ़ाई कर दी है और ये कि इस राम को और इस लक्ष्मण को मार करके और मैं निष्कंटक अयोध्या के सिंहासन पर बैठूंगा इस तरह की विचार विचारधारा को लेकर ये भरत आया अब मैं इसको जीवित नहीं छोड़ने और अपना वो चिल्ला चढ़ा दिया धनस्पय चिल्ला चढ़ाता है चिल्ला किसको कहते हैं चेला एक अलग होता है जैसे धनुष की डोरी खुली हुई है तो क्या हैं उसको यूं डोरी कर... हाँ। तो उसको चढ़ा दिया अब जब वो उन्होंने चढ़ा दिया प्रतंजा को तो धनुष तैयार हो गया और तैयार हो गए कि मैं पूरी सेना को समाप्त कर दूंगा तो राम बेला कह रहे भाई थोड़ी शांति लग देखने में दे, कौन है क्या है तो मुझे ठीक से दिखाई दे रहा है भारत है आपको यह रेवल्यूशन ठीक से दिखाई दे रहा आप चश्मा तो उस समय थे नहीं चश्मा चढ़ाने में तो इसलिए फिर उन्होंने कहा मुझे ठीक से दिखाई दे रहा है मेरे विश्वास पर लोगों ने ऐसा है की हम तो दो आए और पूरी सेना है भी है, सब है और हम दो हैं हम का मुकाबला नहीं कर सकते हमें मार को देंगे लेकिन फिर भी ऐसा है कि जिस गलत भावना से तू उनके सामने विचार कर रहा है वो ऐसा नहीं है भारत ऐसा हो ही नहीं सकता मतलब यहाँ पर आप देखिए भ्रातृ प्रेम और एक दूसरे के प्रति विश्वास आत्मीयता और सहानुभूति कितनी अधिक थी जो तो आजकल के भाई होते हैं और ये पता लग जाए कि मेरा मेरा पिता मुझे संपत्ति नहीं दे रहा है मेरे बड़े भाई छोटे भाई दे रहा है तो उनमें तो आपकी चल जाए और चलती ही गोलियां मार देते हैं दूसरे हो जाता है तो राम तो संगीत समय अधिक जाए तो अभी थोड़ी सी दो शब्दों में इसको पूरा कर देता हूँ तो राम ने कहा कि भारत जो है वो ऐसे नहीं जैसे आप समझ रहे हो वो हमें लेने के लिए आ जाएंगे मैं उनका स्वभाव जानता हूँ और अगर वो आक्रमण करने आ रहे हैं तो हम दो हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकते और यदि तू चाहता है कि, कि भरत को मैं समाप्त कर लूँ तो ऐसा है कि मैं अपना राज ही को दे देता हूँ तू समाप्त क्यों करेगा मैं भरत को राज दे देता हूँ तो ने बहुत प्रकार समझाया और फिर वास्तव में वही हुआ जैसा राम ने विचार किया था कि जैसे कि राम भरत मिलन की जो एक अश्रुपूर्ण गाथा है वहां पर वाल्मीकि रामायण में बहुत मार्मिक शब्दों का प्रयोग किया है कि अगर थोड़ा भी संवेदनशील हृदय हो तो निश्चित ही उसकी आंखों में आय नहीं रह सकते तो वो तो एक लंबी जोड़ी वो पूरी घटना है और तो उसको यही सॉप करता हूँ तो ये दो तीन बातें ऐसी बहुत सारी उनके जीवन में बातें थी कि जिसके कारण से आज भी हम आरिय पुरुष हम उनकी पूजा करते हैं या उनका सम्मान करते हैं लेकिन अंतर इतना है कि राम के चित्र के साथ साथ हम चरित्र की भी पूजा करते हैं करते क्या है चित्र की पूजा करते हैं चित्र की पूजा मतलब ईश्वर के स्थान में मानना उनकी रक्षा प्रार्थना करना करना कुछ नहीं <laughs> करना उतना कुछ है नहीं डरना भयनी होना अरे सूर्य राम जिसके पूर्व जिनके आगे के पूर्वज जो राणा प्रताप जैसे हुए शिवाजी जैसे हुए और अभी भी सूर्यवंशी हैं, तो इस तरह से उनके गुणों को याद करके हम अपने अंदर एक स्वाभिमान एक आत्मविश्वास एक निडरता एक सर्वत भय रहित अवस्था का अनुभव कर सकते हैं ताकि हमने फिर से एक नई शक्ति नया उत्साह नया उमंग जागे यही रामनवमी के अवसर पर हमें विशेष करने के विचार करने की ने आप सकता है तो इतना ही कहकर के मैं देता हूं और यू बाकी फिर भी आप लोगों को अगर और सुनाना हो तो ने रणजीत जी बैठे शनिवार रविवार को आप लोग दो दिन है आप उस दिन भी दो दिन राम की गाथा को गा सकते हैं सुना सकते हैं ठीक